श्री रामकृष्ण वचनामृत तेईस सितम्बर अठारह परिच्छेद तिरपन डुबकी लगाओ गुरु का प्रयोजन शास्त्राध्ययन श्री रामकृष्ण सरल भाव से कहो हे ईश्वर दर्शन दो और रो और कहो हे ईश्वर कामनी कांचन से मन को हटा दो और डुबकी लगाओ ऊपर ऊपर बहने से या तैरने से क्या रत्न मिलता है डुबकी लगानी पड़ती है गुरु से पता लेना चाहिए एक व्यक्ति बाणलिंग शिव की खोज कर रहा था किसी ने कह दिया अमुक नदी के किनारे जाओ वहाँ पर एक वृक्ष देखोगे उस वृक्ष के पास एक भवर है वहाँ पर डुबकी लगानी होगी तब बाणलिंग शिव मिलेगा इसीलिए गुरु से पता जान लेना चाहिए ईशान जी हाँ श्री राम सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें मनुष्य मानने से कुछ नहीं होगा उन्हें साक्षात ईश्वर मानना होगा तभी मंत्र पर विश्वास होगा विश्वास हुआ कि सब कुछ हो गया शुद्र एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाकर वन में बाण चलाना सीखा था मिट्टी के द्रोण की पूजा करता था साक्षात द्रोणाचार्य मानकर इसी से वह धनुर्विद्या में सिद्ध हो गया और तुम ब्राह्मण पंडितों को लेकर अधिक झमेला न किया करो उन्हें चिंता है दो पैसे पाने की मैंने देखा है ब्राह्मण स्वच्छ करने आया है चंडी पाठ या और कुछ पाठ कर रहा है पर आधे पन्ने वैसे ही उलटता जा रहा है तभी हत पड़े अपनी हत्या एक छोटी नरहनी से भी हो सकती है दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार चाहिए शास्त्र ग्रंथादि का यही हेतु है बहुत से शास्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है यदि विवेक न हो तो केवल पांडित्य से कुछ नहीं होता शास्त्र पढ़कर भी कुछ नहीं होता निर्जन में एकांत में गुप्त रूप से रो रोकर उन्हें पुकारो वे ही सब कुछ कर देंगे श्री रामकृष्ण ने सुना है ईशान भाटपाड़ा में पुरुष चरण करने के लिए गंगा के तट पर कुटिया बना रहे हैं श्री रामकृष्ण व्यग्रभाव से ईशान के प्रति क्यों जी क्या कुटिया बन रही यही जानते हो ये सब काम लोगों से जितने छिपे रहे उतना ही अच्छा है जो लोग शतुगुणी हैं वे ध्यान करते हैं मन में कोने में वन में कभी तो मच्छरदानी के भीतर ही बैठे ध्यान करते हैं हाजरा महाशय को ईशान बीच बीच में भाटपाड़ा ले जाते हैं हाजरा महाशय छूत धर्मी की तरह आचरण करते हैं श्री रामकृष्ण ने उन्हें वैसा करने से मना किया था श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति और देखो अधिक छूत धर्म का आचरण मत करो एक साधु को बड़ी प्यास लगी थी भिष्टी जल लेकर जा रहा था उसने साधु को जल देना चाहा। साधु ने कहा क्या तुम्हारी मशक साफ है मिस्ट्री बोला महाराज मेरी मशक खूब साफ है परंतु आपकी मशक के भीतर मल मूत्र आदि अनेक प्रकार के महल हैं इसलिए कहता हूँ मेरी मशक से जल पी लीजिए इससे दोष ना लगेगा आपकी मशक अर्थात आपकी देह आपका पेट और उनके नाम पर विश्वास रखो तो फिर तीर्थ आदि की भी आवश्यकता न होगी यह कहकर श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं भावार यदि काली काली कहते हुए मेरे शरीर का अंत हो तो गया गंगा प्रभास, काशी कांची आदि कौन चाहता है जो तीनों समय काली का नाम लेता है वह क्या पूजा संध्या चाहता है संध्या स्वयं उसकी खोज में रहकर भी पता नहीं पाती काली नाम के इतने गुण हैं कि कौन उसका पार पा सकता है उन गुणों को देवाधिदेव महादेव पंचमुखों से गाते हैं दया व्रत दान आदि और किसी में भी मन नहीं जाता मदन का यज्ञ याग ब्रह्ममयी के पाद पद्म हैं ईशान सब सुनकर चुप होकर बैठे रहे बालक के समान विश्वास जनक के समान पहले साधन फिर संसार में ईश्वर लाभ श्री कृष्ण ईशान के पति और भी संदेह हो तो पूछ लो ईशान जी आपने जो कहा है विश्वास श्री रामकृष्ण हाँ ठीक विश्वास के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है और पूरा विश्वास करने पर और भी शीघ्र प्रगति होती है गौ यदि चुन चुन कर खाती है तो दूध कम देती है सभी प्रकार के घास पत्ते खाने पर वह अधिक दूध देती है राजकृष्ण बनर्जी के लड़के ने एक कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति को आदेश हुआ कि इस पेड़ में ही तू अपना इष्ट देखना उसने इसी पर विश्वास किया सर्वभूतों में वे ही विराजमान हैं गुरु ने भक्त से कह दिया कि राम ही घट घट में विराजमान है भक्त का उसी समय विश्वास हो गया जब देखा एक कुत्ता मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है तो भक्त घी का पात्र हाथ में लेकर पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है राम थोड़ा ठहरो रोटी में घी तो लगा दूँ आह कृष्ण किशोर का क्या ही विश्वास था कहा करता था ओम कृष्ण ओम राम इस मंत्र का उच्चारण करने पर करोड़ों संध्या बंदन का फल होता है फिर मुझे कृष्ण किशोर कान में कहा करता था कहना नहीं किसी से मुझे संध्या पूजा अच्छी नहीं लगती मुझे भी वैसा ही होता है माँ दिखा देती है कि वे ही सब कुछ बनी हुई हैं सोच के बाद मैदान से आ रहा था पंचवटी की ओर देखा साथ साथ एक कुत्ता आ रहा है तब पंचवटी के पास आकर थोड़ी देर खड़ा रहा सोचा शायद माँ इसके द्वारा कुछ कहलाए इसलिए जैसा तुमने कहा विश्वास से ही सब कुछ मिलता है ईशान परंतु हम तो गृहस्थाश्रम में हैं श्री राम जी क्या हानि है उनकी कृपा होने पर असंभव भी संभव हो जाता है रामप्रसाद ने गाना गाया था यह संसार धोखे की टट्टी है उसका उत्तर किसी दूसरे ने एक दूसरे गाने में दिया था भावार्थ यह संसार आनंद की कुटिया है मैं खाता पीता और आनंद करता हूँ जनक राजा बड़े तेजस्वी थे, थे उन्हें किस बात की कमी थी वे तो दोनों ओर संभाले रखकर आनंद से दूध पीते थे परंतु पहले निर्जन में गुप्त रूप से साधन भजन करके ईश्वर को प्राप्त करने के बाद संसार में रहने से मनुष्य जनक राजा बन सकता है नहीं तो कैसे होगा देखो ना कार्तिक गणेश लक्ष्मी सरस्वती सभी विद्यमान हैं परंतु शिव कभी समाधिस्थ तो कभी राम राम कहते हुए नृत्य कर रहे हैं